मला मन्ता सच्छाला मनूठान धरा मलम मल मलम ततो मला पमादलामतर अवेज परमल एक मलम पहवा निमला होंठ भिखवो सोजीव अहिरीके का धनिना पक्षिदीना पक्क संकलिठन जीवित हेरी मता चुज्जीव नीची गवेसिना अलन पक्क सुदधा जीवे नशता पापधम्मा सापधम्मा मातम मत लोभोधमो चिं दुखा रुंदे भगवान बुद्ध श्रावस्ती में ठहरे थे, थे। नगरवासी उपासक सारी पुत्र और मौद के पास धर्म श्रवण करके उनकी प्रशंसा कर रहे थे अपूर्व था रस उनकी वाणी में अपूर्व था भगवान के उन दो शिष्यों का बोध अपूर्व थी उनकी समाधि और उनके वचन लोगों को जगाते थे सोयों को जगाते थे मुर्दों को जीवित करते थे उनके पास बैठना अमृत में डुबकी लगाना था एक भिक्षु जिसका नाम था लालू दाई यह सब खड़ा हुआ बड़े क्रोध से सुन रहा था उसे बड़ा बुरा लग रहा था वह तो अपने से ज्यादा बुद्धिमान किसी को मानता ही नहीं था भगवान के चरणों में ऐसे तो झुकता था पर ऊपर ही ऊपर भीतर तो वह भगवान को भी स्वयं से श्रेष्ठ नहीं मानता था उसका अहंकार अति प्रज्वलित अहंकार था और मौका मिलने पर वह प्रकरांतर से परोक्ष रूप से भगवान की भी आलोचना निंदा करने से चूकता नहीं था कभी कहता आज भगवान ने ठीक नहीं कहा कभी कहता भगवान को ऐसा नहीं कहना था कभी कहता भगवान होकर ऐसा नहीं कहना चाहिए आदि आदि। उस लालूदाई ने उपासकों को कहा क्या व्यर्थ की बकवास लगा रखी क्या रखा है साड़ी पुत्र और मौत गल्लाइन में कंकड़ पत्थरों को हीरे समझ बैठे हो परख करनी है तो पारखियों से पूछो जवाहरात पहचानवाने हैं तो जौहरियों से पूछो मुझसे पूछो और प्रशंसा ही करनी है तो मेरे धर्मोपदेश की करो उसकी दबंग आवाज उसका जोर से ऐसा कहना नगरवासी तो बड़े सख्ते में आ गए सोचा उन्होंने कि हो न हो लालूदाई एक बड़ा धर्मोपदेश है उन्होंने लालूदाई से धर्मोपदेश की प्रार्थना की लेकिन लालूदाई बार बार टाल जाते कहते ठीक समय पर ठीक ऋतु में बोलूंगा ज्ञानी हर कभी और हर किसी को उपदेश नहीं करता प्रथम तो सुनने वाले में पात्रता चाहिए अमृत हर पात्र में नहीं डाला जाता है बात तो पते की थी लोगों में प्रभाव बढ़ता गया फिर तो वो ये भी कहने लगे कि ज्ञानी मौन रहता है लिखा नहीं है शास्त्रों में कि जो बोलता है वह जानता कहां जो चुप रहता है वही जानता है परम ज्ञानी क्या बोलते हैं नगर वासियों में तो धाक बढ़ती गई और बड़ी उत्सुकता भी पैदा हो गई वे और और प्रार्थना करने लगे इस बीच लालूदाई अपना व्याख्यान तैयार करने में लगे थे व्याख्यान शब्द शब्द कंठस्थ हो गया तो एक दिन धर्मासन पर आसीन हुए पूरा गांव सुनने आया तीन बार बोलने की चेष्टा की पर अटक अटक गए बस संबोधन ही निकलता उपास को और वाणी अटक जाती खांसते थे, थे लेकिन कुछ ना आता पसीना पसीना हो गए चौथी बार चेष्टा की तो संबोधन भी ना निकला सब सूझबूझ खो गई याद किया कुछ याद ना आया हाथ पैर कांपने लगे और घिग्गी बंध गई तब तो गांव वाले असलियत पहचान गए लालूदाई मंच छोड़कर भागे गांव वाले यह कहते हुए कि यह सारी पुत्र और मौत गलायन की प्रसन्नता तो सुन नहीं सकता है और भगवान तक की आलोचना करने में पीछे नहीं रहता है और अपने से कुछ कह नहीं रहा है उसका पीछा किए लालूदाई भागते में मलमुत्र के गड्ढे में गिर पड़े और गंदगी से निपट गए भगवान के पास खबर पहुंची भगवान ने कहा भिक्षु अभी ही नहीं यह लालूदाई जन्मों जन्मों से ऐसी ही गंदगी में गिरता रहा है भिक्षु अहंकार गंदगी है, मल है अल्प अल्पज्ञान घातक है शब्द ज्ञान घातक है शास्त्र ज्ञान घातक है इस लालूदाई ने थोड़े से शब्द सीख रखे अनुभव के बिना शब्द मुक्ति नहीं लाते बंधन लाते इस लालूदाई ने थोड़ा सा धर्म सीख रखा है लेकिन उसका भी ठीक ठीक स्वाध्याय नहीं किया है उसे भी पचाया नहीं है नहीं तो आज ऐसी दुर्गति न होती भिक्षो इससे सीख लो आलोचना सरल आत्मज्ञान कठिन है विध्वंस सरल सृजन कठिन है और आत्मसन तो और भी कठिन अहंकार प्रतिस्पर्धा जगाता है प्रतिस्पर्धा से ईर्षा पैदा होती ईर्षा से द्वेष और शत्रुता निर्मित होती और फिर अंतर्बोध जगे कैसे है? दूसरे का विचार ही ना करो समय थोड़ा है स्वयं को जगा लो बना लो अन्यथा मलमूत्र के गड्ढों में बार बार गिरोगे भिक्षु तुम ही कहो बार बार गर्भ में गिरना मलमूत्र के गड्ढे में गिरना नहीं तो और क्या है और तब भगवान ने ये गाथाएं कही अस्याय मला मंता अनुठान मला घरा मलम वनस को सज्जम पमादो रखो मलम स्वाध्याय न करना मंत्रों का मैल है झाड़ बुहार न करना घर का मैल है आलस्य सौंदर्य का मैल है प्रमाद पहरेदारो का मैल है ततो मला मलंतरम अविज्ञा परम मलम एतम मलम पहतवान होए वे इन सब मलों से भी बढ़कर अविद्या परम मल है परम है। मैल मैल है उस को छोड़कर निर्मल बनो अहिरकेन धनसीना पखना पक, पगवेन संकलिठेन जीवितम निर्लज कौ जैसा सूर लूटपाट करने वाले पतित बकवादी पापी मनुष्य का जीवन सुख से दीपता लगता है सुचिक अली गव्यन शुद्धा जीवेन पश्यता लज्जाशील नित्य पवित्रता के गवेशक सजग मित भाषी शुद्ध जीविका वाले और ज्ञानी मनुष्य का जीवन कष्ट से बीतता लगता है एवं भोपुरुष जाना ही पाप पापधम असंजता लोभो अधम्भो चाचिरम दुखाय अंधयु हे पुरुष संयम रहित पाप कर्म ऐसे ही होते हैं इसे जानो उनमें ऊपर ऊपर तो सुख मालूम होता भीतर बहुत दुख तुम्हें लोभ और अधर्म चिरकाल तक दुख में न डाले रहे इसलिए सज खो जाओ जागो इसके पहले कि हम सूत्रों में प्रवेश करें इस कथा को ठीक ठीक समझ लेना जरूरी है कथा तो सीधी सादी है जटिल जरा भी नहीं पर ऐसे बहुत महत्वपूर्ण है सत्य होता भी सीधा साधा ही है आदमी सत्य को जटिल बनाता है अन्यथा सत्य बड़ा सरल है इसलिए सत्य को कहने के लिए सदा ही छोटी छोटी कथाएं सहयोगी बनी है जो बड़े बड़े शास्त्र नहीं कह पाते हैं, दर्शन की बड़ी बड़ी उलझी हुई धारणाएं नहीं कह पाती वो छोटी छोटी कथाएं जिन्हें बच्चे भी समझ लें, कहने में समर्थ हो जाती है इस छोटी सी सीधी सादी कथा को एक एक पर्थ उघाड़ के समझो श्रावस्ती नगरवासी उपासक सारिपुत्र और मौत गलायन के पास धर्म स्रवण सुनकर उनकी प्रशंसा कर रहे थे ये बुद्ध के दो परम शिष्य थे सारिपुत्र और मौत गलायन ये दोनों स्वयं महापंडित थे जब ये बुद्ध के पास आए थे तो इन दोनों के भी पांच पांच सौ शिष्य थे इनके देश में बड़ी ख्याति थी और जब बुद्ध के पास आए तो दोनों को शास्त्र का अपूर्व ज्ञान था लेकिन जब बुद्ध ने कहा यह ज्ञान शास्त्र का है सारी पुत्र मौत गलाय यह ज्ञान तुम्हारा नहीं तो अपूर्व हिम्मत के लोग रहे होंगे बुद्ध के चरणों में सिर ही नहीं रखा अपना सारा ज्ञान भी डाल दिया और कहा कि अब हम अज्ञानी होने को राजी तुम्हारा साथ रहे तो हम अज्ञानी होने को राजी हम भी जानते हैं अपने अनुभव से कि इस ज्ञान से हमने कुछ पाया नहीं शिष्य तो बहुत चौके थे सारी पुत्र के और मौका क्योंकि वो तो सोचते थे महापंडित जैसा पंडित नहीं वो तो इसी आशा में आए थे कि बुद्ध को ये पराजित कर देंगे और बुद्ध को भी रूपांतरित कर लेंगे अपने शिष्य में एक ही शब्द में ये चरणों में सिर रखती है। बड़े विवादी थे सारे देश में घूमते थे विवाद करते न मालूम कितने पंडितों को हराया था लेकिन बुद्ध के पास आकर बात चोट कर गई बुद्ध ने कहा यह तुम्हारा जाना हुआ नहीं तुम जो भी कह रहे हो सब उधार है उधार से कोई कभी पहुंचा है यह सब बासा है मैं तुम्हें उस तरफ ले चलता हूं जहां तुम्हारे भीतर का शास्त्र निनादित होने लगे एक क्षण में झुक गए थे बड़ी हिम्मत चाहिए झुकने के लिए और पंडित होने के बाद झुकने के लिए तो बहुत हिम्मत चाहिए क्योंकि पंडित का मन तो कहता है मैं खुद ही जानता हूं झुकना कैसा किसके सामने झुकना है पांडित तो अहंकार को बड़ा मजबूत कर देता है दुर्ग बना देता है अहंकार के चारों तरफ उस झुकने में ही क्रांति घटित हो गई बुध ने कहा पहले ज्ञान को भूल जाओ ज्ञान बाधा है ध्यान में जो सीखा है उसे अनसीखा कर दो स्लेट साफ कर लो कागज को कोरा करना है क्योंकि उस कोरे में ही उतरता है सत्य ये गुदा हुआ कागज सत्य के काम का नहीं है तुम खाली सिलेट हो जाओ तुम शून्यवत हो जाओ उसी शून्य में पूर्ण उतरेगा दोनों ने वर्षों तक बुद्ध के चरणों में बैठकर ध्यान लगाया दोनों परम ज्ञान को बुद्ध के जीते जी उपलब्ध हो गए थे फिर जो परम ज्ञान को उपलब्ध हो जाए उसकी वाणी में अमृत हो यह स्वाभाविक है उसकी वाणी में सिर्फ अमृत उन्हें नहीं दिखाई पड़ेगा जिन्होंने न देखने की कसम खा ली है जो थोड़ी भी पुलकित होने को राजी हैं, जो हृदय की खिड़की थोड़ी खोलने को राजी हैं, जो उस वाणी को भीतर जाने देने को राजी हैं, उनके मन तो नाच उठेंगे उनके हृदयों में तो फूल खिल जाएंगे श्रावस्ती के अनेक उपासक दोनों का धर्म प्रवचन सुनकर लौटे होंगे वो प्रशंसा कर रहे थे कह रहे थे अपूर्व रस उनकी वाणी में रस वही है जहां सत्य है रसो वही सा उस परमात्मा का स्वभाव रस रूप है जहां अनुभव नहीं है उसका वहां तुम कितने ही शब्दों का उपयोग करो शब्द खाली होंगे नपुंसक होंगे उनके भीतर कुछ भी ना होगा खाली म्यान जहां तलवार है नहीं कितनी ही चमके खाली म्यान कितनी ही सुंदर मालूम पड़े वक्त पर काम ना आएगी शब्द कोरे के कोरे तो चली हुई कारतूस जैसे हैं उन्हें तुम संभाल के रखे रहो कुछ काम के नहीं है। मौके पर रक्षा ना होगी रक्षा तो उसी शब्द से होती है जिसके भीतर सत्य का अंगारा जलता हो रस होता ही है वहां जहां अनुभव है तो कह रहे थे अपूर्व था रस उनकी वाणी में अपूर्व था भगवान के उन दो शिष्यों का बोध अपूर्व थी उनकी समाधि गांव के सीधे साधे लोग आंदोलित हो उठे थे गांव के सीधे साधे लोग उनकी श्रद्धा में अंकुरन हुआ था गांव के सीधे साधे लोग बुद्ध के इन शिष्यों की बात सुनकर सूरज की तरफ आंखें उठाने की कोशिश कर रहे थे रोशनी को तलाश रहे थे लेकिन उनके वचन पास में ही खड़े एक भिक्षु जो बुद्ध का ही शिष्य था नाम था उसका लालू दाई, लाल उदाई रहा होगा लाल बुझकर। उसे बड़ी चोट लग रही थी वही भी शिष्य था बुद्ध का उसकी कोई प्रशंसा नहीं करता इस भांति कोई कहता नहीं कि रस तुम्हारी वाणी में बोध तुम्हारे जीवन में समाधि तुम्हारे हृदय में ऐसा कोई कहता नहीं कि तुम्हारे शब्द मुर्दों को जगा देते न सहा गया उसे बड़ी बेचैनी होने लगी उसके बर्दाश्त के बाहर हो गए वह तो अपने से बुद्धिमान किसी को मानता ही नहीं था औरों की तो बात ही छोड़ दो वो भगवान को भी अपने से ज्यादा बुद्धिमान नहीं मानता था गहरे में तो वो यही जानता था कि मैं अद्वतीय हूं मेरा कोई मुकाबला ऐसे ही तो सभी जानते हैं कहो ना कहो कहने से क्या फर्क पड़ता है न कहने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता जो तुम भीतर मानते हो वही फर्क लाती है बात तुम कितनी बार चरणों में झुक जाते हो किसी के और फिर भी तुम्हारा अहंकार तो अकड़ा खड़ा रहता है झुकता नहीं तुम कितनी बार दर्शाते हो कि आप महान हैं, लेकिन भीतर तुम जानते हो कि मुझसे महान और कौन अहंकार अपने से ऊपर कभी किसी को रखता ही नहीं जो अहंकार अपने से ऊपर किसी को रख ले वही शिष्य हो गए जो अहंकार अपने से ऊपर किसी को रखता ही नहीं वो कभी शिष्य नहीं हो सकता शिष्य तुल की कला तो इतनी सी है अपने अहंकार को किसी से नीचे रख लेना इसी कला के कारण इस देश में गुरु के चरणों में झुकने का मूल्य बना वो तो प्रतीक है वो तो वाह प्रतीक है भीतर की घटना का भीतर को कैसे कहें, तो बाहर के किसी प्रतीक से कहते हैं दुनिया के किसी देश ने पैरों में झुकने की कला नहीं खोजी एक अपूर्व संपदा से विवंचित रह गए पश्चिम में कोई किसी के पैर छूने को राजी नहीं ख्याल भी नहीं उठता बात ही गलत मालूम पड़ती है, बात ही अपमानजनक मालूम पड़ती है, पश्चिम जीता अहंकार से पूरब जीता समर्पण से पश्चिम जीता संघर्ष से पूरब जीता विनम्रता से पूरब ने एक कला खोजी है सीखने की कला हमला नहीं है सीखने की कला झुक जाना है और जो जितना ज्यादा झुक जाता है उतना ही भर जाता है तुम नदी के किनारे खड़े हो नदी बह रही तुम प्यासे हो तुम झुको ना अंजुल झुकना तो प्यासे प्यासे होगा तुम्हें हाथ की अंजली बनानी होगी तुम्हें जल भरना होगा तो नदी तुम्हारी तृप्ति करने को तैयार है बुद्ध पुरुष तो नदी की भांति है तुम अगर प्यासे हो सत्य के तो झुको नहीं कि तुम्हारे झुकने से बुद्धपुरुषों को कुछ मिलता है तुम्हारे झुकने से क्या मिलेगा तुम्हारे पास ही कुछ नहीं है तुमसे मिलना क्या है तुम यह मत सोचना कि तुमने कोई आभार किया किसी बुद्धपुरुष के चरणों में झुककर नहीं उसने तुम्हें झुकने दिया उसने ही आभार किया क्योंकि झुक के तुम्हें ही मिलेगा झुक तुम कुछ खोने को नहीं हो खोने को तुम्हारे पास है भी नहीं मगर बड़े मजे की बात है जिन लोगों के पास खोने को कुछ नहीं है बिल्कुल नहीं वो भी झुकने में बड़े अकड़े खड़े रहते लेने में सीखने में बड़ी चोट मालूम पड़ती दंभ को बड़ी पीड़ा मालूम पड़ती तो ये लालूदाई ये लाल बुझककर बुद्ध के चरणों में झुक गया होगा मगर झुका नहीं था और जब तुम अधूरे मन से किसी के चरणों में झुक जाते हो तो तुम इधर उधर बदला लेते हो बदला लेना ही पड़ेगा वो मनोवैज्ञानिक है अगर तुम्हारी श्रद्धा अपने गुरु में अधूरी है छोची है छिछली है उथली है तो तुम बदला लोगे तुम किसी बहाने से गुरु का अपमान करने का उपाय खोजोगे गुरु की निंदा करोगे आलोचना करोगे कोई रास्ता तुम खोज लोगे अगर सीधा रास्ता खोजने में डरोगे तो प्रकरांतर से अब सारी पुत्र और मोगलायन की आलोचना प्रकारांतर से बुद्ध की ही आलोचना है क्योंकि बुद्ध ने घोषणा की है कि ये दोनों समाधि को उपलब्ध हो गए ये बुद्ध की घोषणा है कि इन दोनों ने पा लिया। अब ये लौटेंगे नहीं ये उस सीमा के पार हो गए जहां से आदमी लौटता है इनका पुनरागमन समाप्त हो गया है ये अनागामी हो गए अब नहीं आएंगे ये फूल आखिरी है इनकी सुगंध आखिरी है जिसे पीनी हो पी ले जिसे लेनी हो ले ले ये एक बार उड़ गए तो ये पक्षी फिर दोबारा इस संसार में लौटने को नहीं है इस संसार के वृक्ष पर अब ये दोबारा डेरा न बनाएंगे ऐसी घोषणा भगवान ने कर दी है शायद इस घोषणा के कारण ही लालू दाई को और भी पीड़ा हो रही होगी कि मेरे रहते और कोई दूसरा अनागामी हो गए मेरे पास लोग आते हैं मेरे पास सन्यासी आते हैं वो कहते हैं जिन लोगों को आपके पास ध्यान उपलब्ध हो गया है आप उनके नाम की घोषणा तो नहीं करते मैं कहता हूं इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि बड़ी जलन होगी बड़ी ईर्ष्या पैदा होगी अगर मैं एक के नाम की घोषणा करूंगा कई याध्यान को उपलब्ध हो गया तो बाकी सब उसके दुश्मन हो जाएंगे और बड़ी राजनीति पैदा होगी और बड़ी खींचा तान वो नाहक कष्ट में पड़ जाएगा ध्यान की घोषणा उसे बहुत उपद्रव में डाल देगी और दूसरे जो ध्यान की चेष्टा में लगे थे वो तो चेष्टा छोड़ देंगे वो किसी भांति ये शुद्ध हो जाए कि इस आदमी को ध्यान नहीं मिला इस चेष्टा में लग जाएंगे ये सदा हुआ जब भी बुद्ध ने घोषणा की महावीर ने घोषणा की जीसस ने घोषणा की बड़ी राजनीति पैदा होगी इसलिए मैंने तय किया है कि घोषणा करूंगा ही नहीं जिनको हो जाएगा वो जानते हैं जिनको हो जाएगा मैं जानता हूं बात मेरे और उनके बीच हो गई समाप्त हो गई किसी और को पता चलने की कोई जरूरत नहीं नहीं तो लालू दाई पैदा होंगे और उनसे कुछ सार नहीं है घोषणा से कुछ बढ़ता नहीं जिसको मिल गया है मिल गया घोषणा से क्या बढ़ता है घोषणा फिर बुद्ध ने क्यों की करने का कारण था अगर लोग भले हों तो करने में लाभ है शायद जितने लोग आज विकृत हैं उतने विकृत नहीं थे इसलिए कि सौ आदमी सुनते तो एक आध लाल बुजता था नबी को तो हिम्मत बढ़ती थी निन्ना नबी को तो लगता था अगर इसको हो गया तो हमें भी हो सकता हम लगे जोर से अगर सारी पुत्र को हो गया तो हमें क्यों ना होगा निन्यानबे को तो इससे प्रेरणा मिलती थी इसलिए घोषणा की निन्यानबे को तो बल मिलता था आश्वासन बढ़ता था श्रद्धा बढ़ती थी कि हो सकता है और बुद्ध की बिना घोषणा के निन्यानवो को पता नहीं चल सकता था। बुद्ध को पता चलेगा, जो जाग गया उसको पता चलेगा किसको हो गया। लेकिन शेष जो सोए हुए उन्हें कैसे पता चलेगा उन्हें तो कोई जागा हुआ घोषणा करेगा तभी पता चलेगा तो बुद्ध ने महावीर में घोषणा की वो भी कारण से की सौ में निन्यानबे लोगों को लाभ होता था एक आध को नुकसान होता था एकात आध कोई लालूदाई झंझट में पड़ जाता था मगर एक के लिए निन्यानवों का नुकसान नहीं रोका जा सकता आज की हालत बिल्कुल उल्टी आज एकात को लाभ होगा निन्यानवे लालूदाई लाभ तो एकात को होगा एकात को इस बात से श्रद्धा बढ़ेगी निन्यानवे के भीतर तो ईसा की आग जलेगी इसलिए मुझसे मत पूछना आके कि किसको ध्यान की उपलब्धि हो गई या नहीं मैं कहने वाला नहीं हूं आज की हालत और भी खराब है और तुम ये मत सोचना कि लालू दाई यहां नहीं बड़ी संख्या में उनसे बचना ही मुश्किल है उनकी संख्या रोज बढ़ती गई दुनिया में तो लालू दाई ऐसे तो चरणों में झुका था लेकिन सच में नहीं झुका था और जो थोड़ा बहुत झुका था उसका बदला लेता था तुम समझो जिसको तुम प्रेम करते हो उसी को तुम घृणा करते हो तुम क्योंकि तुम्हारा प्रेम पूरा नहीं है तुमने कभी इस बात को गौर से देखा जिसको तुम प्रेम करते हो उसी को घृणा करते हो और जिसको तुम श्रद्धा करते हो उसी पर तुम्हारे भीतर भीतर अश्रद्धा और संदेह भी चलते रहते तुम प्रतीक्षा में रहते हो कब मौका मिल जाए कि श्रद्धा को फेंक दे उठा के सिद्ध हो जाए कि अस्रद्धा सही है तो तुम ऐसा मौका चूकोगे नहीं तुम झपट के ले लोगे तुमने एक बात ख्याल की सारी दुनिया में सारे समाजों ने सारी सभ्यताओं ने सदा से बच्चों को यह सिखलाया अपने माँ बाप का आदर करो इसकी शिक्षा इतनी पुरानी है इसका संस्कार इतना गहरा है लेकिन फिर भी तुम देखते हो कौन बच्चा अपने मां बाप का आदर करता है शायद इसलिए सभी सभ्यताओं ने तय किया कि बच्चों को सिखाओ कि मां बाप का आदर करो अन्यथा बच्चे तो अगर नहीं सिखाएगा तो शायद आदर बिल्कुल ना करेंगे सिखाए सिखाए भी आदर नहीं करते लाख समझाओ आदर करो नहीं करते भीतर एक अनादर की धारा बहती रहती है। अहंकार आदर कर नहीं सकता अहंकार किसी का सम्मान नहीं कर सकता क्योंकि सम्मान में झुकना होता है अहंकार सिर्फ अपमान ही कर सकता है अहंकार सिर्फ गाली ही दे सकता है प्रशंसा नहीं कर सकता तो लालू दाई झुका ऊपर ऊपर झुका था भीतर भीतर बदले की तलाश में था आखिर कैसे क्षमा करो उस आदमी को जिसने तुम्हें मजबूर कर दिया पैरों में झुकने को कैसे क्षमा करो उस आदमी को बहुत कठिन हो जाता है क्षमा करना मैं इधर रोज अनुभव करता हूं लोग आके पैर में झुकते हुए मैं जानता हूं एक और झंझट बढ़ी तो क्योंकि अब यह आदमी बदला लेगा ये मुझे कभी क्षमा नहीं करेगा यह पैर में झुक तो गया लेकिन अब यह बदला किस लेगा इस बात का ये घड़ी इसके जीवन में आई मेरे कारण तो मुझे से बदला लेगा ये आज नहीं कल मुझे गाली देगा ये मेरे खिलाफ कुछ खोजेगा ये कोई ना कोई बहाना निकालेगा और बदला लेगा तुम अगर इतिहास से परिचित हो तो महावीर का ही एक शिष्य गौशालक महावीर के साथ बदला लिया वो महावीर का ही शिष्य था वो महावीर को ही छोड़कर चला गया और महावीर के खिलाफ जितना काम उसने किया किसी और आदमी ने नहीं किया महावीर का एक दूसरा विरोधी उनका ही दामान था वो भी शिष्य हुआ था वो भी विरोध में चला गया महावीर के 500 सौ शिष्यों को अपने साथ लेके निकल गया अब हमारे देश में तो ऐसा है कि दामान का पैर छूते तो जब शादी हुई होगी तो महावीर ने उसके पैर छुए होंगे और फिर जब महावीर संयस हो गए ज्ञान को उपलब्ध हुए और दामान भी सन्यस्त हुआ, तो उसे महावीर के पैर छूने पड़े वो बदला लिया वो क्षमा नहीं कर सका उसने महावीर के संघ में पहला उपद्रव खड़ा किया पहली राजनीति खड़ी की बुद्ध का चचेरा भाई देवदत्त बुद्ध से दीक्षा लिया संयस हुआ लेकिन ये देखकर उसे बड़ी पीड़ा होने लगी क्योंकि वो चचेरा भाई था तो वो सोचता था बुद्ध के बाद नंबर दो कम से कम मेरा होना चाहिए लेकिन उसका तो कोई नंबर ही नहीं लग रहा था वहां तो और लोग आते गए और ज्ञान को उपलब्ध होते गए और देवदत्त पीछे पड़ता गया कतार में दूर होने लगा उसको चोट भारी लगी वो भिक्षुओं को लेके गिरोह को लेकर अलग हो गया फिर उसने बुद्ध को मारने के बड़े उपाय किए बुद्ध के ऊपर पागल हाथी छोड़ा बुद्ध ध्यान करते थे तो एक चट्टान उनके ऊपर सरका के गिराई। जब चट्टान बुद्ध के पास सरकती हुई गई इंच इंच बचे बाल बाल बचे तो किसी ने पूछा कि संयोग की बात क्या आप बच गए बुद्ध ने कहा संयोग की बात नहीं चट्टान कोई मेरी चचेरी भाई तो नहीं चट्टान को मुझसे क्या देना देना जब पागल हाथी बुद्ध पर छोड़ा देवदत्त ने और पागल हाथी आके उनके चरणों में झुक गया बजाय उनको मार डालने के रौंद डालने के तब भी किसी ने कहा कि अपूर्व चमत्कार बुद्ध ने कहा कुछ भी चमत्कार नहीं पागल हाथी कोई मेरा मेरे तो नहीं मुझसे बदला लेने का कोई कारण तो नहीं बड़ी गहरी मनोविज्ञान की बात है ख्याल में रखना जिसके प्रति तुम श्रद्धा करते हो उससे तुम बदला लेने की आकांक्षा रखोगे खोज करोगे तो लालूदाई को बहुत बुरा लगा वह तो मौका मिलने पर प्रकारांतर से परोक्ष स्वरूप से भगवान की भी आलोचना करता था कहता आज भगवान ने ठीक नहीं कहा भगवान को ऐसा नहीं कहना था भगवान होकर ऐसा नहीं कहना चाहिए था आती आधी तुम्हें ऐसे सन्यासी भी यहां मिल जाएंगे गैर सन्यासी भी यहां मिल जाएंगे जो ठीक यही कहते ये कहानी फिर दोहर रही ये कहानी सदा दोहरती रही इस संसार में नया कुछ होता नहीं इस संसार में करीब करीब जो हो चुका है वही फिर फिर होता है ये संसार बड़ी पुनरुखती है तुम्हें कहते हुए लोग मिल जाएंगे भगवान ने ऐसा कहा नहीं कहना था ये गलत बात कह दी ये उचित नहीं था कहना इस बात में राजनीति की झलक आ गई ये आलोचना क्यों की किसी की यह किसी का खंडन क्यों किया एक जैन मुझसे आके कहे कि और तो सब ठीक है आप साईं बाबा की आलोचना ना करें क्योंकि तो भगवान होकर तो मैंने उनसे पूछा तुमने महावीर के वचन पढ़े उन्होंने का निश्चित पढ़े फिर तुमने गौशालक की महावीर के द्वारा की, की गई आलोचना पढ़ी तब वो जरा हैरान हुए मैंने उनसे पूछा तुमने बुद्ध के शास्त्र पढ़े बुद्ध के द्वारा की गई आलोचनाएं पढ़ी वेलठी संजय प्रकुद इनकी आलोचना बड़ी बुद्ध के द्वारा की गई मैं अगर साईं बाबा के विरोध में कुछ कहा हूं तो साईं बाबा का विरोध नहीं है सिर्फ उनको जगाना जरूरी है जो गलत राह पर जा सकते जो इस तरह की उलझनों में पड़ सकते उन्हें सचेत करना जरूरी है नहीं लेकिन वो कहने लगे भगवान होकर किसी की आलोचना तो मैंने कहा तुम ये कहो ना कि मैं भगवान नहीं हूं सीधी बात कहो तो महावीर भगवान है कि नहीं तब उन्हें पसीना आने लगा क्योंकि महावीर ने तो बड़ी कठोर आलोचना की है करनी पड़ी है करुणा से की है करनी ही चाहिए थी महावीर की उस आलोचना के कारण बहुत लोग गौशाला के चक्कर में पढ़ने से बचे अन्यथा महावीर जिम्मेवार होते समझो कि उन्होंने आलोचना न की होती उन्होंने कुछ न कहा होता मौन साथ रखा होता तो जो लोग गौशाला के चक्कर में पढ़ते और नहीं पढ़े उनकी आलोचना से उनके जीवन को भ्रष्ट करने की जिम्मेवारी किसकी होती उनके जीवन को भ्रष्ट करने की जिम्मेवारी महावीर की होती और महावीर ने वो जिम्मेवारी नहीं लेनी चाहिए उससे ज्यादा बेहतर यही था कि जैसा है वैसा कह दिया जाए आलोचना में कुछ रस नहीं है आलोचना में कोई किसी का विरोध नहीं है कोई वैयक्तिक दुश्मनी नहीं है लेकिन तुम्हें यहां भी लोग मिल जाएंगे वो कहेंगे आज भगवान ने ठीक नहीं कहा दो चार को इकट्ठा करके ग्रोह बना वो समझाएंगे कि ठीक नहीं ये बात नहीं कहनी थी ये बात उनके योग्य नहीं ये प्रकारांतर से बदला ले रहे ये जो के इस बात को भूल नहीं पाते ये किसी न किसी तरह से चोट पहुंचाएंगे इनसे तुम सावधान रहना ये लालूदाई है उस लालूदाई ने उपासकों से कहा क्या वर्थ की बकवास लगा रखी क्या रखा है सारी पुत्र और मौत गल्लाइन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 जितनी नीची बात है उतनी इंकार करनी कठिन ये लालूदाई बोला क्या व्यर्थ की बकवास लगा रखी कैसा अमृत रस कैसा बोध कैसी समाधि कहां की बात कर रहे हो में हो गांव के सीधे साधे लोग चौंके होंगे और तब उसने कहा कि कंकड़ पत्थरों को हीरे समझ बैठे हो परख करनी तो पार्थियों से पूछा जवाहरातों को जचवाना है तो जोरियों से पूछो तुम गांव के गमार, खेतीबाड़ी करते जिंदगी बीती ऊंची बातों के लिए निर्णय ले रहे गांव के सीधे साधे लोग भोचक खड़े रह गए होंगे क्या कहें और तुम ख्याल रखना गांव के लोग ही भोचक रह जाएंगे ऐसा नहीं कितना ही सुसंस्कृत व्यक्ति हो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 उसकी बात से गांव के लोग प्रभावित हो गए उन्होंने कहा ना हो लालूदाई छिपा हुआ हीरा तो गुदड़ी का लाल अभी तक पता ही नहीं था यह तो अच्छा हुआ कि इसने हमें याद दिला दी नहीं तो हम कभी इसकी बात ही नहीं सुनते इसकी तो किसी को खबर ही नहीं गांव के लोग प्रार्थना करने लगे कि धर्मोपते देश दे हमें समझाए हमें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 बुद्ध हो नहीं सकते ज्ञानी तो चुप रहते अरे तुमने सुना नहीं शास्त्रों में साफ साफ लिखा है उपनिषद कहते हैं कि परम ज्ञानी बोलते नहीं अब ये बड़े मजे की बात है अगर उपनिषद परम ज्ञानियों के वचन है तो परम ज्ञानी बोले नहीं तो उपनिषि लिखते कैसे अगर परम परम ज्ञानी बोलते नहीं है तो उपनिषि जिन्होंने लिखे वह परम ज्ञानी नहीं थे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 उसे कैसे बोलोगे वो तो गे का गुड़ है लेकिन गुड़ की तरफ इशारा तो कर सकता है इसलिए तो नहीं रोक सकते समझो मैं गुंगा हूं मैंने खा लिया। और मैं मिठास से भरा हूं और मस्त हो रहा हूँ और तुम आए और पूछने लगे क्या हो रहा है मैं गुंगा हूँ बोल नहीं सकता लेकिन इशारा तो बता सकता हूं कि ये रखा ये माणे बाबू की दुकान यहां से गुड़ खरीद लो इतना तो कर सकता हूं इशारा तो कर सकता हूं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 एक दफा मुझे भी खींच के उनके पास ले गए कि आप देख तो नहीं एक बार वो बिल्कुल परमहंस मैंने देखा वो परमहंस इत्यादि कुछ भी नहीं थे उन्हें सिर्फ मृगी की बीमारी थी मृगी आ जाती थी तो मुंह से फंसू कर करने लगता था लोग कहते समाधि लग गई और आधे शरीर में उन्हें लकवा लग गया था तो वो बोल भी नहीं सकते थे बोलते थे तो सब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 वो मेरे साथ कलकत्ता गए जिस घर में हम ठहरे थे वो एक बड़े प्यारे आदमी थे सोहनलाल दो अब तो चल बसे मैंने उनसे कहा कि तुम बोल नहीं मत जैसे सोहनलाल ने मेरे साथ इनको देखा पूछा आप कौन है मैंने कहा बड़े परमहंस वो बेचारे बड़े घबराए सीधे साधे आदमी तो इनकी खूबी क्या है मैंने कहा बोलते नहीं आपने तो सुना ना? कि ज्ञानी बोलते नहीं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 मगर उनको बड़ा लाभ हुआ सज्जन को बड़ा लाभ हुआ फिर नहीं गए वो दोबारा उन महात्मा के पास जब उन्होंने अंधे लालू दाई की ये बातें सुन के गाँव के लोग खूब प्रभावित होने लगे लालू दाई ने कहा कि हर कभी हर मौसम में थोड़ी ठीक समय की प्रतीक्षा अनुकूल समय पर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 उसका कोई आयोजन थोड़ी करना पड़ता है और जब तुम आयोजन करोगे तो मुश्किल में पड़ोगे लालूदाई कारण मुश्किल में नहीं पड़ गए ऐसे तो बातचीत कर ही लेते थे बोलते ही थे देखा हर आदमी बात कर लेता है और कभी मजे से बात कर लेता है साधारण आदमी भी रसदायी बातें करते हैं उनके साथ भी बात करने में मजा आ जाए उनकी बात सुनने में मजा आ जाए साधारण आदमियों ने भी बड़ी कला होती है बोलने की लेकिन उनको मंच पे बिठा दो तो, तो मुश्किल खड़ी हो जाती यही मंच के नीचे इतने मजे से बोल रहे थे बात कर रहे थे मंच पे बैठते कुछ गड़बड़ हो जाती क्या बात हो गई इनके पास जवान वही कंठ वही या आदमी वही जरा सी ऊंचाई पे बैठ गए इससे फर्क क्या पड़ सकता है फर्क ये पड़ जाता है कि जब तक साधारण बातचीत कर रहे थे तब तक इन्हें इस बात का अहंकार बोध नहीं था कि मुझे लोगों को प्रभावित करना है तब तक सीधी सीधी बात हो रही थी बातचीत हो रही थी अब ऊपर मंच पे बैठते से हजार आदमी दिखाई पड़े दो हजार आखें इनकी तरफ टकटकी लगाकर देख रही अब ये घबरा है कि कहीं ऐसा न हो कि मैं प्रभावित न कर पाऊ और जैसे ही ये ख्याल पैदा हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं प्रभावित ना कर पाऊ कि अर्चन आ जाती बाधा आ जाती लालूदाई का व्याख्यान तैयार हो गया शब्द शब्द कंठस्थ हो गया तो आसीन हुए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 वो जो सरलता थी वो जो सौंदर्य था वो गया अब वो प्रभावित करने में उस अब वो साधारण स्त्री नहीं है अब वो अभिनय कर रही है। ये सड़क दर्शकों की भीड़ है यहाँ ये सब सड़क जो है समझो थिएटर है जहां सारे लोग देखने को उत्सुक उस अब उसने खूब रंग रोगन कर लिया है चेहरे पर पाउडर पोत लिया है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 इकट्ठे करता गया जहां कहीं खबर मिलती मैं पहुंच जाता और मेरा कॉलेज बहुत उत्सुक था क्योंकि उनका नाम बढ़ता है एक संस्कृत महाविद्यालय में एक प्रतियोगिता थी तो मैं गया वहां भाग लेने संस्कृत महाविद्यालय था तो स्वभाव था संस्कृत महाविद्यालय के विद्यार्थी अंग्रेजी तो ठीक से जानते नहीं पढ़ाई भी नहीं जाती थी उन्हें थोड़ा बहुत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 वो प्रभावित करने के लिए सोचा होगा कि इससे प्रभाव पड़ेगा कि हम के विद्यार्थी, कोई गाँव के गई हम भी अंग्रेजी जानते, को भी जानते उसी में वो में पड़ गया। दो तीन शब्द तो बोला चौथे पे अटक गया मैं उसके पास ही बैठा था उसकी दुर्दशा देख के वो इतनी मुश्किल में पड़ गया अब उसने रटा होगा बिल्कुल क्रम से एक रटने की एक खराबी ये होती है कि उसमें क्रम नहीं बदल सकते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 वो वहां से आगे नहीं बढ़ा उसके दस मिनट वो भाइयों एवं बहनों तीन चार शब्द फिर बटन रसल ने क्या कहा उसके तीन चार शब्द और वहीं आके बस फुल स्टॉप के एकदम गाड़ी उसकी रुक जाए उनका पूरा व्याख्यान वहीं रहा लालूदाई की कुछ वैसी हालत हुई होगी संबोधन निकला तीन बार उपास को उपास, को, उपास, को, उपास को, और फिर अटक गए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 और ये धर्म उपदेश करने चले थे लालू दाई और सारी और मौत को कहते थे क्या रखा है इनमें और भगवान की भी आलोचना करते से चूबते नहीं थे तो गांव के तो लोग थे उन्होंने कहा हटाओ इसको भगाओ इसको उनके पीछे दौड़ने लगे लालू दाई भागे गांव के लोग चिल्लाने लगे कि ये भी खूब रहा ये आदमी सारी पुत्र की निंदा करता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 यह लालूदाई जन्मों जन्मों से ऐसे ही गंदगी में गिरता रहा भिक्षु अहंकार गंदगी है मल है भिक्षु अल्पज्ञान घातक है इस लालूदाई ने थोड़ा सा धर्म सीखा है लेकिन उसका भी स्वाध्याय नहीं किया उसे भी पचाया नहीं सब्त सीख लिए हैं इसने कुछ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 क्योंकि उनकी ऊर्जा व्यर्थ की बातों की दिशा में संलग्न हो जाती है विध्वंस सरल सृजन कठिन है कुछ बनाओ तो जीवन में उल्लास होगा तो जीवन में उत्सव होगा ये लालूदाई ने बनाया तो कुछ भी नहीं है सारी पत्र को देख के जलता है मोदगलायन को देख के जलता है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 दरबार में और अपने दरबारियों से कहा इसे मत और इसे और छोटा कर दो तुम को बड़ी मुश्किल हुई उन्होंने बहुत सोचा सिर्फ माथा पट का, लेकिन कुछ रास्ता मिला फिर कहाबल उठा उसने बड़ी लकीर उस लकीर के नीचे खींच दी वो छोटी हो गई अब इसका मतलब यह हुआ कि दुनिया में बड़े होने के दो उपाय एक उपाय कि तुम दूसरे को छोटा कर दो तो उसकी तुलना में तुम बड़े दिखाई पड़ने लोगो अधिक लोग यही उपाय करते यह सस्ता उपाय यह कहीं ले जाता नहीं इसलिए तुम किसी की प्रशंसा नहीं सुन पाते फला अच्छी बांसुरी बजा तुम कहते क्या खाक बा बजाएगा उसको मैं जानता हूँ अरे परिस्त्री गी अब परिस्त्रीगामी से बासुरी बनाने में कौन सी अचन पड़ती की चोर वो क्या बांसरी बजाया अब चोरी से बांसुरी बजाने में कौन सी बाधा पड़ती है चोर भी बांसरी बजा सकता है इसमें असंगति क्या है तुम्हें कोई तुमने ख्याल किया जब कोई किसी की प्रशंसा करता तुम्हारे मन में एकदम खुजलाहट होती है खनन कर दो करे देख लिए सब महात्मा सब पाखंड कितने महात्मा देखे तुमने देख लिए सब महात्मा तुम ये मान नहीं सकते कि कोई तुमसे बेहतर हालत में हो सकता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 फलाना आदमी फलाना आदमी की स्त्री को ले भागा तुमने मन में बड़ी शांति मिलती है तो स्त्री ले कर थोड़ी देते फला जा दंगा फसाद हो गया इतने लोग मारे गए शांत होता है चलो अपन तो नहीं झंझट में पढ़ते तुम अखबार पढ़ के एक बात सुनिश्चित हो जाते हो तुम दुनिया के सबसे बेहतर आदमी अखबार पढ़ के बड़ी शांति मिलती है और जिस दिन अखबार में बुरी खबर नहीं होती उस दिन तुम कहते हो आज कोई खबर ही नहीं क्योंकि असली खबर तो तुम जिसकी तलाश करते हो वो ये है कि कितने लोग भाग गए कितने लोग किस-किस भागे कितनों ने चोरी की कितने हत्या की कितनों ने बुरा किया अखबार में सनसनी बात कौन सी होती सनसनी बात वही होती जिससे तुम्हारे भीतर ये सत होता है तुम बेहतर आदमी अरे इन सबसे तो तुम ही बेहतर इनसे तो हम ही बेहतर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 नंदक महाराज मिले न मिले इनको वैसे काम भी काफी रहता है क्योंकि जो मिल जाता है वो इनको घंटो रोक लेता है तो कहो भाई क्या खबर चलते फिरते अखबार भी है जीते जागते अखबार भी और स्वभाव था जीते जागते अखबार जैसी खबरें लाते हैं छपे अखबार नहीं ला सकते छपे अखबारों पर कुछ सरकारी नियंत्रण भी होता है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 बड़ा चढ़ा के निंदा कर रहा है और निंदक तुम्हें अच्छे लगते हैं कबीर ने तो किसी और मतलब से कहा था निंदक नीर राखी है आंगन कुटी छबा है। तुम भी रखते हो लेकिन किसी और मतलब से कबीर ने तो कहा था अपना निंदक आंगन कुटी छबा के अपने पास ही रख लेना चाहिए कि अपनी निंदा करता रहे तुम भी निंदक को पसंद करते हो अपने को नहीं दूसरों का निंदक तुम उसके लिए आंगनकुटी छपा कर रख लेते तुम कहते आओ हमारे घर में भी राजो महाराज यही भोजन कर लेना आज और फिर कुछ गपसत होगी जब कोई किसी की निंदा करता है तो तुम्हें अच्छा लगता है क्योंकि वो सारी दुनिया को छोटा करके दिखला रहा है उसकी तुलना में अचानक तुम्हारी लकीर बड़ी होने लगती है ये दुनिया के अधिकतम लोगों की व्यवस्था है बड़े होने की ये बड़े होने का कोई मार्ग नहीं है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 तुम ही कहो बार बार गर्भ में गिरना मलमूत्र के गड्ढे में गिरना नहीं तो और क्या है ये बात बड़ी गजब की कही बुद्ध का पेट है क्या मलमूत्र का गड्ढा है वहां और है और क्या बच्चा मलमूत्र में ही रहता नौ महीने तक बार बार जन्म लेना मलमूत्र के गड्ढे में बार बार गिरना बुद्ध पुरुष छोटी छोटी घटना से बड़े गहरे इशारे ले लेते अब कहा लालू दाई का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 उसी भोजन से महावीर के जीवन में अहिंसा लगती उसी भोजन से बुद्ध के जीवन में समाधि पलती, तुम्हारे जीवन में क्या पलता? सिर्फ मलमूत्र पैदा होता ये कुछ अजीब सी बात है। इस ऊर्जा को रूपांतरित करो तो बुद्ध ने यह सूत्र कहे स्वाध्याय न करना मंत्रों का मैल है मंत्र तो सीख लिया दो दिया तोते की तरह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 से मांग सकता है है कि मुझे कहीं भेज दे मैं सीख सकूं। तो गुरु ने कहा तू जा जा पास में एक सराय सराय कुछ मिल दूर रुक 24 घंटे ठहरना और सराय का मालिक तुझे काफी बोध देगा वो गया। वो बड़ा है। इतने बड़े गुरु के पास तो बोध नहीं हुआ और सराय के मालिक के पास बोध होगा धर्मशाला का रखवाला बेमन से गया और वहां जाकर तो देखी उसकी शकल सूरत रखा लेकिन तो रहना था और गुरु ने कहा था, देखते रहना क्योंकि वो का मालिक से आज कुछ कहे ना था। मगर देखते रहना और से जांच करना तो उसने देखा की दिन भर वो धूल ही झाड़ता रहा धर्मशाला का मालिक कोई आती गया कोई आया नया कमरा पुराना वो धूल झाड़ता रहा दिन भर शाम को बर्तन झाड़ साफ करता रहा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 उपयोग करने से ही धूल नहीं जमती रखे रहने से धूल जम जाती समय के बीतने से धूल जम जाती ये तो वापस चलाया गुरु से कहा वहां क्या सीखने में रखा वो आदमी तो हाथ तो पागल है वो तो बर्तनों को घिसते रहता रात बारह बजे तक घिसता रहा फिर सुबह पांच बजे से तो और घिसे घिस को घिसने लगा उसके गुरु ने कहा यही तू करना समझ इसलिए तुझे वहां भेजा था रात भी घिस घिसते ही सो जा और सुबह उठते से फिर घिस क्योंकि रात भी सपनों के कारण धूल जम जाती है समय के बीतते ही धूल जम जाती है विचार और स्वप्न हमारे भीतर के मन की धूल है तो बुद्ध ने कहा झाड़ बोहार न करना असज्जाए मला मंता अनुठान मला घरा मलम वनस को सज्जम पमा रख दो मलम और आलस सौंदर्य का मैल सौंदर्य यानी जीवंतता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 होश को जगाए रहो भीतर एक ज्योति जलती रहे होश की जो भी करो होश से करो इन सब मैलों से भी बढ़कर अविद्या का परम मैल स्वयं को न जानने का नाम है अविध्या भिक्षुओं इस मैल को छोड़कर निर्मल बनो ततो मलाम मलतरम अविद्या परम मलम एक मलम पहतवान निमला हो ई बिक्रे और कहते हे भिक्षुओ हे जब तुम स्वयं को जान लोगे तभी वस्तुतः निर्मल हो पाओगे फिर तुम कभी भी मल मूत्र के गड्ढों में ना गिरोगे फिर तुम्हारा कोई आवागमन न होगा निर्लज कौ जैसे कांव कांव करने में बड़े सूरवीर होते हैं और किसी काम में नहीं सिर्फ कांव-कांव करने में शोरगुल मचाने में निर्लज और कौए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 कभी ये बहाना कभी वो बहाना और स्टाफ रूम में बैठ के गपशप करना ये उनका सबका काम वो मुझसे नाराज थे कि ये बात ठीक नहीं है जैसे हम हैं वैसे आप चलो काम कर रहे हैं कर रहे हैं करने का दिखावा कर रहे हैं काम करो इमानदारी से काम करो दूसरे तुम्हें समझाएंगे कि भाई ऐसा नहीं चलता तुम अगर रुश्वत नहीं लेते तो दूसरे तुम्हें समझाएंगे कि भाई ऐसे नहीं चलता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 वो गया। सेतान ने उसका स्वागत किया वो तो बड़ा हैरान हुआ। तो है उसका स्वागत हुआ उसने कहा तो नरक के संबंध में तो तुम ऐसा स्वागत कर रहे हो गले लगाया फूल मालाएं पहनाएं और सैतान के शिष्य नाचे और कूदे और ढोल बजाय वो तो बहुत ही खुश हुआ उसने कहा बढ़िया और चारों तरफ देखा तो बड़ा सौंदर्य भी है अब उसने शैतान से पूछा अब हमें क्या करना पड़ेगा सैतान ने कहा तुम चुन लो हमारे संबंध में बड़ी झूठी खबरें फैल पर कहते हैं अवतार हुए तुम्हें बताओ शैतान का कहीं कोई अवतार हुआ ईश्वर तो बोलता रहा एक तरफा बात चल रही है वो ही समझाता रहा हमारी किसी ने सुनी भी नहीं मौका भी नहीं मिला तुम अपनी आंख से देख लो उस आदमी को भी लगा की बात तो ठीक ही सब सुंदर था सब सुंदर था स्वर्ग जैसा सुंदर था फिर अंदर ले गया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 ये भी मंत्र है। इन पर स्वाध्याय करना अन्यथा इन पर भी मैल जम जाएगा ये किसी कामना आ सकेंगे तुम्हारा अनुभव बन जाए तो ही मुक्ति दाई है आज इतना